श्री श्रीरामकृष्णकथा श्री, राम कथा श्री, श्री राम कथा नाम उल्लिखिता जनाना पिचय हनुमान सिंह दवाक अगाध विश्वासी दक्षिण से रक्षाकर्मी नियुक्त महवीर मंत्रीशक मंत्रोपाशक पंजाबदेशीय मोहम्मदीय मल्लवीरेण सह मल्लयुद्धे स जयलाभ प्रतियोगितायाः प्राक् स इष्टमन्त्रजपं तथा दिनान्ते सकृत् आहारं स्वीकृत्य यापयति स्म प्रतियोगितायाः पूर्वदिवसे प्रतिद्वन्द्वितायाः फलविषये श्रीप्रभुणा हनुमान् सिंहमहोदयः पृष्टे सः अवदत् श्रीप्रभोः कृपया सत्यां निश्चयेन तस्य जयो भविष्यतीति एतद्वचनं नापेक्षते यत् मल्लयुद्धे जयलाभं कृत्वा अपि पदे स्वीयद निुक्त आसी हरमोहन मित्री विशेषकृप्रात गृह भक्त नरेन्द्रनाथ सेध्यायी तथा चान मित्र कलिकाजपाड़ायां नयनचांद मित्रीट हरमोहन सेपय वारा श्रीरामकृष्णव साक्षात्तवती माता साक्षात उत्साह पुत्रो हर हरमोहनो दक्षिणेशरे श्री प्रभु सब बहुवार गथा विशेषकृपालभ्य अभूत एक प्रभु स्पृष से तिव्याति जाये स्म श्री प्रभु यस् कलपतर अभूत तस्ंद सशीपुर उपस्थित आसतभ स्वामी पाद भावधारा प्रचाराथ स्व्य मुद्रित पुस्तक विना मूल्य विरती स्म राम गृह चित्रस्य तथा से प्रचारे स सा। विशेषोत्स आसी मैक्समूल प्रणीत श्रीरामकृष्णचरित सर्वमतया एक प्रचार हरलाल ब्राह्मोभक् बिंदु विद्यालय से हिंदु विद्यालय शिक्षक साधारण ब्रह्म सामने अनुगामी श्रीरामकृष्ण प्रति विशेषाकर्षण हरलालो दक्षिणेशरे श्री प्रभु प्रभुसमीपं ग्री प्रभो ईश्वरी प्रसंग आनंद करो प्रभो दक्षिणेशरतः केशवचंद्रस सहीयपोतेन गंगा बक्षसी भ्रमणसम हरलाल अपस्थित आस हरी बागार निवासी ब्राह्मणवशीयस श्रीरामकृष्ण स्नेवको भक्त श्री प्रभोभ मुखोपाध्याय भ्रातृद्वो महेन्द्रनाथ प्रियनाथ मुखोपाध्याय आत्मीय मुखोपाध्याय हरिता कथामृते परिचि हरे क्वचिदी राम कृष्ण समीपम ग्छति स्म श्री प्रभु गुरुपेण मृतवा श्री प्रभो एकनेहपात्र आसी यहाँ दक्षिणेशरगमने कतिव कतिशन दिवस कलमबे जाते श्री प्रभु तम भर्सती एकदा एक हरिणा श्री प्रभु सविधे दीक्षालाभानायां श्री प्रभु असमता अभूत परं प्राथयती स्म यद ये आंतरिककर्षण तत्समीप आगमिष्य सिद्धा स्यो भाग्यवत हरे हस्त स्वा स्वस्तोपरी सन्नीय परीक्षापूर्वक श्री प्रभु तस्य उत्तम लक्षण विषय जाती स्म तथा तस् भक्ति प्रशंसा कौती स्म हरी, ही। हरी स्वामी स्वामीनंद या बाग बाजार बाजारस्थले जन्म पिता चंद्रनाथो, माता प्रसन्नबाइ सैशवे मतृहीन तथा द्वाद वर्ष वयस पितृन अभूत अय हरिनाथो रामकृष्णस स्वामीनंदना परचिता अभूत गंगाधर स्वामी अखंडानंद त्यबंधु बाल्य हरिनाथों नैष्ठिको ब्रह्मचारी तथा तत्वान्वेशी तयदशत वसी बागजारे दीनानाथ वसुगृह श्रीरामकृष्णस प्रथम दर्शन इत वर्षद्वयान कालतणेशरे श्रीरामकृष्ण समी गतायात कर स्म तरह संगगुन सर्व संशय से था द्वंद्व अवसानम अभूत श्रीरामकृष्ण साक्षादीशर दृढ़ो विश्वास अभूत हरिनाथोंदात आनंद अभवती स्म अस् नरेन्द्रनाथन सह तस्य मैत्रम अभूत श्री प्रभो देहत्यागान वराहनगरमठे संसग्रहण करषा व्याप्य नाती पर्यट्य तपस्या नवनवराशतमें ख्रृष्टवर्षे स्वामीपादेन सह अमेरिका गेद्प्रचारेंतवा दयादन विंशति सततमे खृष्टवर्षे स भातम भारत प्रत्याृत् अतिम जीवने स काशीधाम आसी द्वांश्धन विंशतिशत ख्रीष्टवर्ष से जुलाई मसल से एक अहली शुक्रवासरे सयाजगत प्रस्थनमक हरिपद श्रीरामकृष्णको भक्त महोदय श्री प्रभुसमीपम्म आनीत दक्षिण अंतरा अतरा गति स्म घोषपाड़ा समेत मतेन साधन भजन करो संगीतादीद्वार पुराणकर्णन जाम तथा अत्यम ध्याट स्म हरिप्रसन्न हरिप्रसन्नचोपाध्याय स्वामी विज्ञानंद जीवत्ल श्रीरामकृष्णस कृपाप अविवाहि त्याग शिष्य तथा अतरंग हरिप्रसनचट्टोपाध्याय स्वामी विज्ञानंदना रामकृष्णशे पचिता उत्तर प्रदेशस्य एटोजा चतुर दसी जन्म पित्र चतुर पर गते बेल स्थाने वैकुंठ चुशी तिथ ब्राह्मणपरिवार जन्मजग्राह पितृगृह आसीत चतुर्शति परगणाख्यमंडलातर्गते बेलघरिया पिता तारकनाथ तथा मता नकुलेरीदेवी सहस्व काशियाँ स कालीकाता विद्याभ्यात अनत पुण्यपत्न अभियानों महाविद्यालय प्रवेश परीक्षायां द्वितीय स्थनम अतः परंसाजीपुर मंडलाभंत्री पद शासकीं स्वीक स्म छात्रवस्थायाव स श्रीरामकृष्ण साक्षात्ते मुग अभूत तथा अंतरा अंतरा दक्षिणेश्वरी गता आरवते इस्म। श्री प्रभो देहत्याग समाकीपुरथे आसी अनत शास्कीयाँ वृत्ति आलम आलमबाजार मठे योगदान अस्वामीज्ञानंद गुरुभ्रातृण सविधे विज्ञानाजरिप्रसन्नमति ना आसी स्वामीपाद से आदेशन सह ऊनशतिशतम ख्रीष्टवर्षे प्रयागम गत्वा गवसीम आरभत अनतर तस्का मुट्ठीगंजस्थने एक थायीमठ प्रतिष्ठा अभूत स्वामीन अखंड देहत्यागान स्रीरामकृष्णस चतु अध्यक्ष अभूत श्री प्रभो दीक्षिंता अंतिम अध्यक्ष आसी अषत्रिंशदन विंशतिशतम ख्रीष्टवर्ष से जान्वरी मस से चतुर्दशेअ पौषसक्रांति दिवस स स्वामी विवेकनंद से पूर्वनुसारे बेलूर मंदर प्रतिष्ठा कृत आत्मा से मंजूषा वेद्या संस्थाप्य मदि मंदर से उद्बोधन कर जीवन सेम वृत्त तर अतिम जीवन एलाहाबाद अतिवाहितम तीव्र वैराग्यपूर्ण जीवन यापनम यापन से उज्ज्वल स्वामी विवेकान स्वामीज्ञानंद स्वामी विवेकनंदों हरिप्रस अत्यम स्नहती स्म तथा सादर पेशन आहवती स्म अपरापर गुरभ्रातृण निबीड स्नेह प्रति चापेत अष्ट्रिंशदन विंशतिशत ख्रीटवर्ष से प्रिल मस से पंचवशे अहनी सोमवासरेलाहाबाद स एव देगम अकोत् हरिवल्लभ वसु श्री प्रभो गृह भक्त बलरामरा बसो ज्येष्ठतापुत्र कटक व्यवहारजीवी तथा राजयबहादुरुपाधि प्राप्त पिताबिंदमाधव रामकांत कलिकतायांरामकाबसु स्ट्रीट स्थित यशत भवने बलराम महोदय सपरिवार निवसती स्म तथा कथा यद बलराम मंदर अस्त सी असत बलरा श्रीरामकृष्ण से समी गतायाता कौती स्म विशेषतः परिवारस्थ महिला तत्र त्र नयती शुवा हरिवल्लभ महोदय विरक्त अभूत किन्तु श्याम पुकुर किंतु श्यामुकुभवने श्रीरामकृष्ण दर्शन तस् मनोभा से आमूल पिवर्तन जात स श्री प्रभोभक्त अभूत श्री श्री लाटू महाराजन स्मृति कथा ज्ञाते एकदा एक प्रभुना बलराम सुभागमने मंदर शुभागमनेते गिरीश्री व्यवस्था हरिवल्ल महोदय आगम्य श्री प्रभो सविधे तथा उपावशत परस्परं प्रेक्ष्य कदि आरभेत स्म का वाक्स्फूर्ति नासीत। हरिमहोदय मास्टर मटर्मोदय प्रतिवेशी तथा मित्रम, मास्टर मित्र मटर्मोदय साक दक्षिणेशरे श्रीरामकृष्ण साक्षात्कर्गछत दशितुत्तराष्टादतर्षा अगस्तमासोहनी श्री श्री प्रभु तम कूस्माडकर्तको भ्रातृश्वुर कम काटा बट बट्ठाकुर भाषायां अभूत ईश्वरप मनो निधा संसारकर्मर्तनाय उपदीद हरीश हरीशकुंडु कलता उपकथले गृह व्यायाम शिक्षक कार्य कौतीम अतरा अतरा दक्षिण सभीपम आगछत ऋजो शांदस्वभात स श्री प्रभो स्नेजनम आसी परवर्तनी काले तस् मस्तिकृति अभूत हलधारीमताचट्टोपाध्याय श्रीरामकृष्ण्य पुत्र श्री प्रभु तम हलधारी अभिदा स्म दक्षिण प्रथम तो काली मंदर अनतर विष्णुमंदर पूजक अभूत श्रीरामकृष्ण से साधकजीवन से बहुवृत्ताकर्ता आसत हलधधि पिता स्री कानाई राम रामचट्टोपाध्याय श्रीरामकृष्ण से पितृभ्य निष्ठावान्जुस्व विश्वासी भगवद्भक्त आसी हाजरा हा, प्रताप हाजराई कांडम द्रष्ट्यंद हा, सिंधु प्रदेश से कचन शिक्षित जनह तशीतुतर अठादशतमें खिष्टवर्षे कलिकताश्विद्यालय बी ए परीक्षा उत्तीर्ण नव विधान ब्राह्म सज सेमी ब्राह्मो भक्त सिंधु प्रदेश से सिंधु टाइमसथ सिंधुसुधारिकय से संपादक आसत श्री प्रभो स विधे स कतिचन वारा आगछत श्री प्रभु तस्ते प्रशंसा अकोत् आचार्यकेशवचंद्रस स्वामी विवेकनंद मटर्महोदय इत श्रीरामकृष्ण सेशिष्टभक्त सह तम हाद्र आसीत काशीपुर अस्वस्थता दशायां श्री प्रभुनंदम द्रोवूत तथा तदार हिरानंद सुदूरसींधु प्रदेश ततिपय दिनाते कलिकता आजगाम श्री प्रभुनंद समीपत प्राप्य आनंद अभूत श्री प्रभो प्रागट्यानमें हीरानंद कलिकता आगछति स्म चेत मठे श्री प्रभो त्यागसन्ताक रक्षति स्म हृदय हृदु हृदय हृदय राम मुखोपाध्याय श्री प्रभो पितृस्वतायाँ हेमागद्याणचंद्र शिह्रा निवास श्रीरामकृष्णलीलां हृदय से एक विशिष्ट योगदान आसी पंचपंचाशदतमें ख्रीतवर्षे दक्षिणेशरम आयाता तथा दीर्घपंचविंशवर्षा श्री प्रभोसचर तर सेवा आवेक्षण अकोत् दक्षिणेशरे सथम तो माता कालिकाताीपेण तथा अनतर राधागोविंद पूजकूपेण नियुक्त अभूत वस्तुतःद आंतरिक विना साधन काले प्रभो शरीररक्षा दुष्क अभवत एका दस सततमे एकाशीतुत्तराष्टादतमें कत्रिपक्षिया कर्तपक्षी विराग भाजनम भूप्ता कर्म प्र कर्मच्युत दीर्घकाल यव प्रभो सत्वे अभी संसारम प्रति हृदय सेशेषाशक्ति अंतरा अंतरा श्री प्रभो सम्यक अवधारण कर्म न तथा तं प्रतिचरण अकोत्मातर शारदादेव प्रति अभी तस् आचरण क्वचि क्वचि उत्तम नासी अंतरा अंतरा श्री प्रभो अत्म आध्यात्मक जगति प्रतिष्ठापय निषलां अपि क्रमेण ते श्री प्रभु प्रति दुराचरण कर्तम आरब्धे श्री प्रभु एक गंगायां देहत्यागा अगछत दोस अमकृष्ण तस्तम स्निहति स्म पर भाग्यवान्दय श्रीरामकृष्णा धन्य अभूत हृदय प्रति कृपापरवश हृदय सेहलग्राम स्थित गृह वारान वारा शुभागमनमको श्री प्रभो प्रागट्या परिवर्तनी काले हृदय यद्यप वस्त्र प्रोक्षाण विक्रय अक दीर्घकालिहचर श्रीरामकृष्ण कदि न विस्मृतवा श्री प्रभो अनुरागीभक्त सह मिल्वा स श्री प्रभो संस्मरण मग्नों स्म श्री श्री प्रभोलीषेण्य अनेकवा तत्सका संगृहता नवनवत्ुतराशतमें खिष्टवर्षे स्वीयजन्म भूम सीहड़ा श्री प्रभो अयं अंतरंग सको देहमें त्याज हृदयमता श्रीमती हेमांगनीदेवी श्री, हे श्री प्रभो पितृस्वस्त्रीपुत्री श्री श्री प्रभो महिम उपलभ्य तस् श्रीचरण पुष्पचंदनाभ्या पूजयामास श्रीरामकृष्ण भावस्थ सनता अवदत् तव कस्याशिया मृत्यु भविष्यभो कृपाल सा अभूत हेम राय बहादुर हेमचंद्रक उपम्डलाधीक्षक श्री श्री प्रभोभक्त पलटो पिता